भाइयों और बहनों मैंने आप लोगों से एक भाई और उनकी पत्नी हाथा कर रहे हैं और यहीं बस इस मंदिर के बाहर रास्ते पर भी बैठे हैं मैं तो उनको मिल नहीं सका हूं लेकिन उन्होंने दोबारा एक खट लिखा है वो खट तो विनय से भरा हुआ है तो भी दुख खट खट है क्योंकि मेरी दृष्टि में वो वो ज्ञान की निशानी नहीं है छोटे हैं मैं तो बड़ा हो गया इसका अनुभव है इसलिए मैं ऐसी ऐसा कहने की भी ध्रष्टा तो कर सकता हूँ कि इसमें कुछ ज्ञान नहीं है जो नहीं है वो कहते हैं कि बात तो तुम तो कहते हैं मीठी बात तो लगती है लेकिन हम तो अंतरात्मा जो हमको कहता है उसके मुताबिक चलती है अभी आप लोग सब सबने तो नहीं पढ़ा होगा कि तिलक महाराज ने जो भगवत गीता पर एक बड़ा भारी पुस्तक लिखा है वो पुस्तक ने तो यूरोजेल में पढ़ सका और वहीं वो तो, तो पुस्तक तो ऐसा है कि आदमी एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा तीन दफ़ा चार दफ़ा पढ़े तो भी उसमें इतना ज्ञान भरा है ये मतलब मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि उसमें जिस तरह से शब्द निरूपण किया है वो मैं कबूल करता हूँ लेकिन उससे क्या हुआ है उसमें उसमें बहुत ही ज्ञान भरा है इसमें तो कोई संदेह कर ही नहीं सकता और क्योंकि वो तो बड़े विद्वान थे संस्कृत का तो उन्होंने बहुत ही गहरा अभ्यास कर दिया था अंग्रेजी साहित्य भी इस बारे में धर्म के बारे में जितना पढ़ सकते थे वो सब पढ़ लिया था उन्होंने उनका जो एक बड़ा विवरण किया है उसमें लिखा है वो मुझको बस ये लग गया कि ठीक कहते हैं अंग्रेजी में अंतरात्मा का नाम तो कॉन्शियंस दिया है तो वो कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा में सब तो अच्छा है और सब ऐसा ही उनको सिखा देते हैं कि सबको कॉन्शियंस पड़ी है तो जैसे कॉन्फेंस कहें इस तरह से करना चाहिए तो वो भेद करते हैं कि बात तो है कि सबको कॉन्शियंस तो है लेकिन कई लोग हैं उनकी कॉन्शंस तो छोटी है मैं उनके शब्द तो मुझको याद नहीं है भावार्थ ही याद है इतने वर्षों के पहले पढ़ लिया वो शब्द में आपको खासी देने वाला था लेकिन जो उसका भावार्थ है वो आज भी कान में गुंजन करता है तो उन्होंने कहा कि वो वो सबको है तो सही ऐसा कह तो सकते हैं कॉन्शंस लेकिन वो उनकी कॉन्शियंस छोटी है इसलिए हमारे में मानिए वैदिक धर्म में या हिंदू धर्म में कहो उनमें तो ये सिखाया है कि वो तो पीछे तो वो हमारे जो संस्कृतज्ञ है या तो शास्त्र जानने वाले वो तो कहता है कि सबको कॉन्शियस है ही नहीं लेकिन वो तो ठीक नहीं है कॉन्शियंस तो है लेकिन उसको कॉन्शियंस छोटी है छोटी है तो वो कैसे कह सकता है कि मेरी कॉन्शियंस मुझो कहती है क्योंकि छोटी हुई कॉन्शियंस किसको कहती नहीं सुना सकती है ऐसा कहो कि वो मूड है वो सोटी हुई है मूड है जो कुछ भी कह है वो कहो लेकिन उसको नहीं है तो कॉन्शियंस जिसको है जो जागृत उसको करना चाहता है उसको यम नियम आदि का पालन करना पड़ता है और बड़ी चेष्टा करता है तब उसको अंतरात्मा है ऐसा कह सकता है अंतरात्मा तब उसको जागृत हुआ है ऐसा कह सकता है तो जिसका जिसकी अंतरात्मा जागृत हुई है वो ही कह सकता है कि मुझको मेरी अंतरात्मा कहती है कैसे करूं? अभी इससे उल्टी बात ले लूं। उल्टी बात का भी कुछ मेरा ख्याल है कि दृष्टांत दिया है उन्होंने लेकिन मुझको परवा नहीं है उसमें तिलक महाराज के ग्रंथ में वो दृष्टांत भी दिए हैं कि नहीं क्योंकि मैं इसको ये मानता हूँ कि एक आदमी छात्र सब पढ़ ली टोटा के मन तो उसमें क्या लिखा है वो भूल गया तो उसको कहना पड़ेगा तो अभी भूल गया मैं तो ऐसा नहीं हूँ मैंने तो एक चीज़ अगर ले ली ग्रहण कर ली हजम कर ली तो पीछे वो मेरी हो गई पीछे ऐसा नहीं कहते कहकार मैं कह सकता हूँ कि मैं इसका अनुवाद करता हूँ लेकिन वो मेरी हो गई मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी वो मोदी चीज़ नहीं है दूसरों ने बताई है लेकिन मैंने उसको हजम कर लिया हजम कर ली इसलिए वो मेरी नहीं। तो हो गई कोई भटियारा ने रोटी पकाई तो सबकी सब रोटी तो मेरी नहीं हुई लेकिन जितनी रोटी मैं लाया वो भी मेरी नहीं हुई जितनी रोटी उसमें से मैं खा सका और जो मुझको हजम हो गई खाई खाई लेकिन मैंने तो बहुत खाई ली खा, खा लिए तो उसलिए वो हजम नहीं हुए तो भी वो रोटी मैंने खाई नहीं मेरी नहीं हुई लेकिन मेरी हुई ऐसा तो वही कह सकता हूँ कि जिसको मैंने हजम कर ली है जिससे वो रक्त शुद्धि हो गई रक्त वृद्धि हो गई मेरी शक्ति बढ़ गई तब तो वो रोटी मैंने खाई ऐसे भी कह सकता हूँ इसी तरह से वो चीज़ तो मैंने पढ़ तो वहाँ लेकिन वो मुझको बराबर मैंने हजम कर ली इसलिए जो मैं दृष्टांत देता हूँ उसमें है या नहीं उसकी परवाह नहीं है क्योंकि आपने से बहुत लोग जानते होंगे तो वो ग्रंथ पढ़ा है तो आप कहें कि वो तो गांधी क्या कहता है ये सब चीज़ें हम तो नहीं देखते हैं तो आपको डरना है, आपको मेरा विश्वास भी नहीं करना कि उसमें नहीं देखते हैं क्योंकि मैंने हजम की है उसको जिस तरह से मैं श्रृंगारित करना चाहता हूँ इस तरह से कर सकता हूँ तो मैं कहता हूँ कि एक चोर है ठग है वो भी कहे कि मेरा अंतर आत्मा नहा कि ये बच्चा है उसका खून कर और पीछे उसने जो जेवर पहने है वो जेवर तू छीन दे क्योंकि बच्चा शायद वो आवाज़ करेगा तो कोई जाग जाए कोई समझ लेंगे तो फैसे तो उसको पकड़ लेंगे इसलिए मेरी अंतर आत्मा ने कहा कि उसका तो खून कर और वो जो जेवर है वो तो उठा दे ये इतनी चीज़ तो बनी हुई है और बनी हुई थी भी दक्षिण अफ्रीका में और दक्षिण अफ्रीका दक्षिण हिंदुस्तान में जब मैं आ गया उस वक्त किसी ने कहा कि मेरा लड़का के लड़की थी और उसने बहुत जेवर पहने थे तो उसको भी काट डाला और जेवर तो छीन लिया तो तब से मुझको गई है वो भी ऐसा कहें उसने कहा ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ लेकिन वो कहें वो डाकू के मेरी अंतरात्मा ने ऐसा कहा तो पीछे हिंदुस्तान का हाल क्या होगा अगर इस तरह से कहें एक जर्जैसा आदमी है अभी जर्जैसे हम भी हैं ना यहाँ बन गए और सब कहें कि मेरे अंतरात्मा ने कहा चलो मासूम बच्चे हैं मुसलमान के उसका भी खून करो या तो कोई मुसलमान दीवाना बन के वो कहें कि मासूम है उसको क्या है आखिर में वो तो है तो हिंदू ना उसका छोटा लड़का है वो तो वो छोटा लड़का है तो भी वो तो जहर रूप है इसलिए उसको काटो तो मैं ये कहूँ और वो मुझको कहे तो मैं उसका समर्थन करूँ कि उसका अंतरात्मा ने कहा कि इसलिए मार लिया तो वो धर्म नहीं देता है लेकिन अधर्म हो जाता है मैं आपको तो सुनाता हूँ तो उसके तो वो बहन भाई यहाँ पड़े होंगे बहुत विनय से लिखते हैं तो उनको भी मैं सुना दूँ और पीछे ऐसे बहुत हमारे यहाँ पड़े हैं फाका करने की धमकी लेते हैं तो वो कर लें इसलिए एक तो मैं ये कहूँगा कि वो दावा नहीं कर सकते हैं कि तो उनका भी अंतरात्मा उनको कहता है वो तो अंतरात्मा जिसका जागृत हो गया है वही कह सकते हैं और दूसरा वो क्या लिखते हैं कि हाँ हम तो हम तो ये ये करते हैं तुमने कहा है हाँ वो कहता है कि तुमने कहा है कि इस बारे में तो तुम आचार्य है उस शास्त्र का फाका करने का ठीक है कि मैं हूँ वो मैंने दावा तो किया है करता हूँ आज भी और ऐसा ही कहो कि जब कोई ऐसा दावा नहीं करने वाला है तो वैसे मैं कर लेता हूँ तो जिस जगह वृक्ष नहीं है वह एरंडो प्रधान ऐसा तो मैं बन सकता हूँ लेकिन मैं क्यों कहता हूँ कि वो जैन मुनी लोग हैं साध्वी लोग हैं और वैष्णव भी दूसरे फाका करने वाले पड़े हैं वो सब मुझको पूछ लेते हैं मुझको पूछे नहीं तो उनके सेवक मुझको कहते हैं कि इनको समझाओ तो एक तो बड़ा मुनि रहा और वो बहुत फाका करता था और फाका क्यों करता था कि नहीं ये चीज़ होनी चाहिए नहीं होती है तो उसके लिए मैं फाका करूँ अभी वो कहते हैं कि हम कैसे करें हम वो मानने वाले नहीं हैं मानते नहीं हैं तो वो फाँका करते हैं इसलिए माने तो किसी न किसी तरह से तुम उनको सुना सकते हैं तो उन्होंने उनको तार दिया ऐसा मुझको ख्याल है या तो खत लिखा होगा उनको याद नहीं है तो लिखा तो उन्होंने वो छोड़ दिया और बहुत दिनों तक फाका किया था ऐसे एक बहन भी पड़ी थी उन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं मुझको दूसरा तो कोई नहीं कह सकते हैं और मैं नहीं छोड़ सकती हूँ लेकिन गांधी का है तो मैं छोड़ सकती हूँ गांधी ने कभी उस बहन को देखी देखा भी नहीं था लेकिन उनको इतना विश्वास आ गया इसलिए मैं कहता हूँ कि शायद वाका करने का जो शास्त्र है उसका मैं आचार्य हूँ मुझको पूछे आदमी पूछे और पीछे मैं कहूँ कि वो लायक नहीं तो उसको छोड़ना चाहिए इसलिए ऐसा मेरे पास को तो बहुत दृष्टान पड़ा है अभी दूसरा तो मैं छोड़ दूँ ये धर्मानंद कौसाम्बी जिन जिसकी मैंने आपको बात की वो तो बड़े विद्वान थे उन्होंने फाका शुरू कर लिया था और पीछे मेरे वो तो उनका एक शिष्य था उसने मुझको कहा कि तो भाई हमारी तो मानता नहीं है बहुत लोगों ने भी कहा उसकी भी नहीं मानता है लेकिन शायद तुम्हारी बात माने तो मैंने एक तार दिया नहीं माना दूसरा दिया नहीं माना तीसरा दिया तो उनको लग गया कि नहीं अभी गांधी कैटा हो मानना चाहिए जो उसमें पेस रुखते थे उसका मैंने जवाब उसको दे दिया कि ऐसा है ऐसा है तो पीछे उन्होंने छोड़ दिया छोड़ दिया और पीछे जो तो काका साहब यहाँ हैं वो सुनाते हैं मुझको तो उसके खत्म भी था कि मैंने जो फाका छोड़ दिया गांधी ने कहा वो सही बात थी आका तो मर गए मर गए तो वो तो आपको सुना दिया इस तरह से और इसलिए मैं वो दोनों दंपति को कहना चाहता हूँ कि वो आका न करे, हाका छोड़ दे तीन दिन कर लिया अच्छा है उसमें क्या है लेकिन अभी उनको चलाना नहीं चाहिए एक तो वो बात वो तो मैंने लम्बी छोड़ी बात कर दी अभी दूसरी बात पर मैं आना चाहता हूँ तो आपने जो तो देखा अखबारों में कुछ आ गया है कि मैं तो भाई साहब साहेब के वहाँ चला गया था एक बात तो मैंने आपको सुना दी लेकिन ऐसा अखबारों में है बात सच्ची है कि वहाँ तो मैं कायदे आश्रम जैन साहेब को मिला तो मैंने वो बात तो नहीं की क्योंकि उसमें तो ऐसा था कि उनको तो मिला तो सही और मिला वो भी तो वो वाइसा साहेब है वो अच्छे आदमी है उन्होंने कहा कि मेरे वहाँ चेणा साहब भी आने वाले हैं और ये तो बात करता है तो उसको अच्छी लगती है तो उनके सामने हम कर लें तो अच्छा है तो मैंने कहा कि अच्छा तो मुझको क्या है कोई भी आवे उसको मिलने में तो मुझको कोई दिक्कत नहीं है मैं तो उनके घर पर चला जाऊँ उसमें क्या है तो वो तो राजी हुए जेना साहब तो आने वाले को तो, तो आ गए उन्होंने खबर दी कि गांधी यहाँ बैठा है हम मिले तो मिले बातें की तो इस आखर में ये हुआ था कि बादशाह खान भी साथ में रहे तो अच्छा है तो शाम को कल जाने वा जाना का था यहाँ से पौने आठ बजे वहाँ पहुँचना था तो साढ़े सात बजे थोड़ा प्रार्थना मैंने जल्दी भी किया साढ़े बजे जाने के लिए लेकिन बादशाह खान नहीं है वो बादशाह खान देवबंद गए थे और वहाँ से आने नहीं सके वो तो वो तो फ़कीर है ना जैसी तैसी मोटर गाड़ी में चले गए और पीछे जाने में तीन घंटे के बदले में पाँच घंटा लग गया आने में भी देर हो गई तो पहुँच नहीं सके यहाँ तो आठ बजे आए तो आठ बजे तो जाने ही छुट रहा था तो इसलिए वो जाने का छूट गया मैं आपको क्या ख़बर देने वाला था लेकिन तो पीछे राइसार साहब तो चले गए उनके दिल में था कि न किसी न किसी तरह से हम मिले तो अच्छा बादशाह खान के साथ तो उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं रहने वाला हूँ लेकिन लॉर्ड इसमें तो हैं उनको मैं पहचानता हूँ बड़ा आदमी है वो भी और पीछे उनका वो, वो दूसरे उनके सेक्रेटरी उनके स्टाफ पर है सर एरिक इविल ऐसा काल में भूल गया तो वो दोनों वहाँ थे और हम मिले कौन मिले कायदे आसमझे ना मैं और बादशाह खान तो आज साढ़े बजे वहाँ चले गए साढ़े चार बजे वहाँ चले गए कुछ आध घंटा बैठे और उसका नतीजा इतना आया कि बादशाह खान को वो वो मिलें और उनके घर पर मिले। तो बादशाह खान अभी तो वहाँ चले गए होंगे वो तो यहाँ ही मेरे साथ रहते हैं चले गए होंगे यहाँ तक वो नोबत आ गई अभी आप तो उसमें से कोई लंबा चौड़ा मानी न निकालें कि अच्छा तब तो अच्छा है एक तो है क्योंकि जैसी मैं आशा करता हूं वैसा आप भी आशा करें कि तो वो पाकिस्तान हो गया इससे हमारा दिल का जो जख्म है वो तो रूझ नहीं गया है शायद वो जख्म तो कह चला गया वो नहीं चला जाए और किस तरह से रूझ सकता है वो तो मैंने आपको बता दिया है उसमें नहीं जाना चाहता हूं लेकिन ये है तो भी आप भी राजी होते होंगे कि अच्छा वो बादशाह खान गए हैं काइ आज हम झेना के वहाँ तो अभी कुछ ना कुछ उसमें से तो अच्छा परिणाम आवे मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा परिणाम आए इसी उम्मीद से तो ये सब चीज़ें होती है तो आपको तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कोई लंबी छोड़ी आशा हम बांध कर बेचें जब चीज़ हो गई है तो अच्छा है नहीं होती है तो भी कोई परवाह नहीं हम तो आखिर में मनुष्य है प्रयत्न करें फल देना वो तो भगवान के हाथ में है तो भगवान से हम प्रार्थना करें के जो कुछ चेष्टा भी हो रही है बादशाह खान व जाते हैं तो हम भी प्रार्थना करें कि उसमें से कोई भी अच्छा परिणाम आ जाएगा अच्छा परिणाम क्या आ सकता है कि तो ऐसा है ना कि शरद में तो तो सब पठान लेते अभी पठान तो छोटी कौन है कोई करोड़ों की आबादी में तो है नहीं लेकिन पठान को हम जानते हैं क्यों कि पठान तो तब बार लेते हैं ओ सरकार की भर्ती जो चलती थी तो काफ़ी तादाद में वो पठान पठान में कोई ऐसा नहीं है कि जो तलवार नहीं चलाना जानता है या तो बंदूक नहीं चला जान, चलाना जानता है सब ऐसे हैं और पीछे वहाँ तो वो, वो वो वो दूसरी तीसरी ट्राइब्स भी तो पड़ी है वो भी ऐसे हैं लेकिन वो सब पठान हैं या तो पठान जैसे हैं तो बादशाह खान का तो यही ख्वाब है ना के पठान सब एक सा हो जाए एक सा हो जाए पीछे क्या करें कि आपस आपस में खून आमर की करके मर जाते हैं वो कोई सरकार की भर्ती में जाते हैं वो तो भले लेकिन वहाँ तो ऐसा चलता है कि एक खून हुआ तो उसका बदला लेना चाहिए पिछले तीस साल बदला तो वो दर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है उसमें से बादशाह खान ने देखा कि नहीं वो तादाद की बहादुरी तो है लेकिन उससे भी बुलंद बहादुरी पड़ी है वो क्या परी है कि हमको बड़ी तलवार के दुनिया मारे तो हम मर जाए क्योंकि वो सब ईमानदार मुसलमान रहता है उसको तो कहना ही पड़ता है कि सबको मार डालूँ उससे क्या खुदा खुदा को मैं पहचान लूँगा कि सबकी रक्षा करने में और रक्षा भी कैसे कि मार कर रक्षा करना और मर कर कि अपने आप मर जाए और किसे रक्षा करें वो ख्वाब खान साहेब का एक ख्वाब है वो ख्वाब तो पूरा तो नहीं हुआ है बीच में ये झगड़ा शुरू हो गया वहा झगड़ा ऐसा शुरू हो गया कि खान एक एक गिरोह यह है कि वो लीग में रहता है दूस दूसरा गिरोह कांग्रेस में रहता है तो कांग्रेस भी बदनाम हो जाए कि कांग्रेस तो हिंदू है हिंदू की तो है ही नहीं कांग्रेस कांग्रेस तो सबकी है लेकिन <laughs> आज तो बदनामी में ही हम पड़े हैं हम भी शक लाते हैं मुसलमान पर मुसलमान हमारे पर शक लाते हैं तो सब शक से ही चलता है तो खान को ऐसा लगा कि अगर किसी न किसी तरह पठान सब का सब एक दिल बन जाए एक ही काम करे तब तो पठान तो जिंदा रहेगा नहीं तो पीछे जो जो सरहदी सूबा है वो बिल्कुल निकम्मा हो जाएगी अगर आपस आपस में लड़े तो, तो यादवास यादव आश्चरी हो गई यादव लोग दूसरों के मारने से नहीं मरे लेकिन आपस आपस में झगड़ा करके मर गए ऐसे ही आपस आपस में झगड़ा करके पठान मर जाए वो नहीं चाहते हैं इसलिए कहीं भी वो चले जाएगा वो ऐसा फकीर मैं मानता हूँ उनको कि ने किसी न किसी तरह तरह से पठान आबाद रहें और आबाद रह पीछे क्या करें कि जैसे वो पहले तो वो ऐसा हम मानते थे आज भी हमको सताते हैं ऐसे पठान काफ़ी पड़े हैं कि उनको तो ऐसा कि पठान पीछे होलाई खिदमत का सच्चे बने अपना खिदमतगार नहीं अपना ही भला करना ऐसा नहीं लेकिन सारे हिंदुस्तान का सारी मखलूब का सारी दुनिया का वो उनका ख्वाब है इसलिए वो य चाहते हैं कि किसी न किसी तो अभी तो रेफरेंडम की बला आ रही है तो उसमें से किसी न किसी तरह से छुप जाओ और पठान एक हो पठान कैसे एक हो सकते हैं कि पठान वो सब आज़ाद रहें और आज़ाद रहें अपना कानून बना है तो बना ले और पीछे वो पसंद करेंगे जब तो हम पाकिस्तान में रहेंगे कि हिंदुस्तान में कहां रहेंगे कि कहाँ रहेंगे ऐसा नहीं है कि वो तो ऐसी आज़ादी नहीं चाहते हैं कि बस वो तीसरे तीसरा गिरोह बन जाए दो टो तो गिरोह बन गए हिंदुस्तान पाकिस्तान जो उसका नाम कहो और तीसरा गिरोह पीछे फरहानिस्तान ऐसा नहीं है वो तो कहते हैं कि अपने घर में हम पूरा पूरी हमको आज़ादी होनी चाहिए अपने कानून हम बना दें तो हम तो मिशिन है इतने पैसे भी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम जैसा हमको चाहिए इस तरीके से हम कानून बना लें तो पीछे हम आबादी से रह सकते हैं पठान सब एक बनकर रह सकते हैं वो उनका ख्वाब है वो ख्वाब किसी न किसी तरीके से पूरा हो सकता है और आपस आपस में जो झगड़ा होता है वो झगड़ा में जाए तो पीछे पठान वो वो सहरीली सूबे में हिंदू भी रह सके ना आज तो हिंदू तो भाग आए हैं हरिद्वार में पड़े हैं कहीं पड़े होंगे लेकिन बहुत भागे हैं सबके सब तो नहीं भागे हैं इतनी बड़ी तादाद में पड़े हैं हिंदू सब कहाँ से आ गए और गरीब बेचारे जाए का लेकिन काफ़ी आ गए हैं तो वो भी खान साहब को चुपता है कि क्यों एक भी हिंदू को को सरहद सूबे से जाना पड़े ये खान साहब का ख्वाब है तो खान साहेब वहाँ चले गए हैं आज और वहाँ क्या करेंगे वो तो मुझको पता नहीं है लेकिन ये कहना चाहते हैं वो कि इस तरह से अगर हो सकता है तो पीछे हम आज़ादी से उसमें क्या जरूर है हमको रेफरेंडम में या तो किसी को तकलीफ़ देने की हम आपस आपस में कर लेंगे और फैसला करेंगे सब पठान मिलकर पीछे ऐसा नहीं कि कांग्रेसी पठान जोड़ा है या तो या तो लीगी पठान ढूंढे हैं सब पठान ही एक हैं और एक होकर कह देंगे कि हम तो ये बड़े हिंदुस्तान में रहते हैं क्यों छोड़े छोटे हिंदुस्तान है जिसका नाम पाकिस्तान को जो कुछ भी कहता वो बात है ये झगड़ा किसी न किसी तरीके से जा सकता है तो वो सब सारा हिंदुस्तान की खिदमत कर सके उस कारण वो वहाँ चले गए हैं क्या करके आएँगे वो तो मुझको कोई पता नहीं है हम तो इबादत करें ईश्वर की प्रार्थना करें के इस तरह से हो तो, वो तो ये बात हो गई अभी तीसरी बात कह के मैं ख़त्म करना चाहता हूँ आज मेरे पास वो ख़ाज़ा साहब की तो मैंने बात सुनाई थी कल भी आए लेकिन वो तो बड़ा आदमी है और बहुत बहादुर आदमी है तो आज आए उनके छात्र उसे भी थे उन्होंने कहा कि देखो अभी तो वो तो अभी तो पाकिस्तान हो गया तो मुसलमानों में तो दो फिरके ऐसे बन जाते हैं तो अभी यहाँ क्या करेंगे हम एक तो ये समझो कि हम तो वो नेशनलिस्ट मुसलमान पड़े हैं तो उनका क्या होगा उसकी तो मुझको कोई फिकर नहीं पड़ी है लेकिन अभी तो जो एक एक सेपरेटी इलेक्टरेटी बलाठी वो तो दूर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी और हम अभी ये यूनियन में बड़े हिस्से में हम सब एक होकर रह सकेंगे कि नहीं रह सकेंगे एक होकर रह सकेंगे उसकी क्या मानिए कि हम एक वो कानून के सामने सारी दुनिया के सामने तो हम एक प्रजा है उसमें सबके धर्म तो अलग अलग ही रहता है वो धर्म है वो तो एक व्यक्तिगतवाद हो गए मेरा धर्म वो वो इस्लाम है तेरा हिंदू है लेकिन तू तो कहता है कि क्योंकि तेरा अच्छा धर्म है और तू अच्छा धर्म को मानता है इसलिए तू तू मुसलमान भी है पारसी भी है ईसाई भी है ऐसा कहता है तो मैं भी वही दावा करता हूँ क्योंकि मैं अच्छा मुसलमान हूँ इसलिए मैं तो अच्छा हिंदू भी हूँ अच्छा पारसी भी हूँ तो वो तो मेरे घर का तो तेरे घर का लेकिन हिंदुस्तानी की हैसियत कानून के सामने तो तू और मैं और दूसरे सब एक हैं कि नहीं मैंने कहा कि वो तो एक ही हो सकते हैं इसी कारण तो मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ और इसी कारण आप भी ज़िंदा रहते हैं तो वो कौन सी बड़ी बात है अब एक तो पाकिस्तान बन गया क्योंकि वो कहते थे कि सेपरेट डिक्टरेट वो भी काफ़ी नहीं है मुसलमानों के लिए एक आदमी के दिल में एक शक पैदा हो जाता है सब ऐसा कहता है अच्छा उसको ज़्यादा सीट दे दो वो भी काफ़ी नहीं है पीछे आप हम तो पहले सुनते थे ना कि जना साहेब के 14 पॉइंट्स हैं 14 भी तो एक दफा हुए तब तो मैं हजरत था उसके पहले तो कुछ 11 के 12 के ऐसे कुछ थे पहले तो उससे भी कम रहे वो जना साहेब ने नहीं बनाए थे लेकिन जना साहेब ने बनाए थे पीछे 14 बने पीछे 21 बने पीछे 21 नहीं पीछे एक बना एक क्या कि बस पाकिस्तान होना चाहिए वो क्या उसका इतिहास मैं आपको सुनाना नहीं चाहता ऐसा बना तो अभी अभी तो वो नहीं है ना वो सब चीज़ के बदले खाजा साहब कहते हैं तो सब चीज़ के बदले अभी तो वो तो पाकिस्तान बन गया भले बन गया लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान नहीं है तो यहाँ मुसलमान को कोई गुंजाइश है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि आपको क्या बोल रहा था मेरे लिए गुंजाइश है तो आपके लिए है अगर आपके लिए नहीं है तो मेरे लिए नहीं है ऐसे हम दो तो बने हैं तो कम से कम दो तो रहते हैं तो उसने कहा कि तू तो, तो मजाक करता है हम दो हैं उससे क्या हुआ सब का क्या तू कहना चाहता है कि अभी भी हम तो तू तो हिंदू है मैं मुसलमान हूँ तीसरा पारसी है छोटा ख्रिस्टी है और सब के लिए अलग अलग प्रबंध होना चाहिए जैसे कोई हिंदुस्तान बन सकता है हिंदुस्तान सारी दुनिया में एक बड़ा मुल्क है ऐसा कोई कबूल करने वाले हैं ऐसा करें तो, तो इसलिए वो कहता है कि क्या अब तेरा और मेरा काम और सब का यही होने वाला है कि नहीं है इस हिंदुस्तान में कि हम तो एक प्रजा है हमारा हमारा धर्म कुछ भी हो और हमको क्योंकि हम मुसलमान हैं या तो यूं है या तो वो है इसलिए हमें कोई ज़्यादा हक मिलना चाहिए ऐसा सबको एक सा हक जो जो उस चीज़ में आ सकता है उस सबको हक है हमारे जो सर्टिफिकेट ले लेना है मेरिट का वो बात तो मैंने उनको कहा कह दिया कि वो तो बात बिल्कुल सही है वो भी आपको सुनाना अच्छा था कि ऐसे भी मुसलमान यहाँ पड़े हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर हम सच्चे बनते हैं और ऐसा ही कि ऐसा नहीं कि अच्छा अभी तो हिंदुओं का ही हुआ है वो तो आपको मैंने सुना दिया आप लोगों को सब का है जो इस हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं और हिंदुस्तान की वफादारी करने चाहते हैं वो सब वो हिंदुस्तान है ये उनके साथ बात हुई और आप वो भी जान लें